महाभारत शांति पर्व एकष्ट अधिक शमोध्याय तप की महत्ता विष्णुवाच कवय परिचक्षते नप्त तपा मूढ़ क्रियाफल वाप्नुते विष्णुजी ने कहा राजन इस संपूर्ण जगत का मूल कारण तप ही है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं जिस मूर्ण ने तपस्या नहीं की है उसे अपने शुभ कर्मों का फल नहीं मिलता है प्रजापति सर्वम वीहत् वेदान ऋषि तपसा प्रतिपेद भगवान प्रजापति ने तप से ही इस समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है तपसव समल मूला निच त्रिलोका तपसा सिद्धा पश्यो महा जो जो फल मूल और अन्न है उनको विधाता ने तप से ही उत्पन्न किया है तपस्या हमें सिद्ध हुए एकाग्र महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं औषधांत गदा दिधि क्रियाधा तथा तपस्य तपो मूलम साधनम आरोग्य आदि की प्राप्ति तथा नाना प्रकार की क्रियाएं तपस्या से ही सिद्ध होती है क्योंकि प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है दुरापम भवे किंचित तत्सर्व तपसो भवे ऐश्वर्य ऋषे प्राप्त तपसार में जो कुछ भी दुर्लभ वस्तु हो वह सब तपस्या से सुलभ हो सकती है ऋषियों ने तपस्या से ही अणिमा आदि अष्ट विधायक ऐश्वर्य को प्राप्त किया है इसमें नहीं है। सुरापो सम्मतादायि सुतपते नोचते शराबी किसी की संपत्ति के बिना ही उसकी वस्तु उठा लेने वाला अर्थात चोर गर्भ हत्यारा और गुरुपत्नी मनुष्य भी अच्छी तरह की हुई तपस्या द्वारा ही पाप से छुटकारा पाता है। तपोन परम तपस्या के अनेक रूप हैं और भिन्न भिन्न साधनों एवं उपायों द्वारा मनुष्य इसमें प्रवृत्त होता है परंतु जो निवृत्ति मार्ग से चल रहा है उसके लिए उपवास से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है अहिंसा सत्य वचनम दान इंद्रिया निग्रह ए महाराज परम महाराज अहिंसा सत्य भाषण दान और इंद्रिय संयम इन सबसे बढ़कर तप है और उपवास से बड़ी कोई तपस्या नहीं है न दुष्कर दानान दान त्रैविद्येभ्य परम नास्थ संस परम तप दान से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है माता की सेवा से बड़ा कोई दूसरा आश्रय नहीं है तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई विद्वान नहीं है और सन्यास सबसे बड़ा तप है इंद्रियाड़ी रक्षनते स्वर्ग धर्मा भीगुप्त तस्मादर्थे च धर्मे च तपो न सना पर इस संसार में धार्मिक पुरुष स्वर्ग के साधन भूत धर्म की रक्षा के लिए इंद्रियों को सुरक्षित अर्थात संयमशील बनाए रखते हैं परंतु धर्म और अर्थ दोनों की सिद्धि के लिए तप ही श्रेष्ठ साधन है और उपवास से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ऋषि पितरो देश भूतानि मृगपक्षिण या चाहूता चराि तपरायण सर्वे सिद्ध्य तपसा चेव तपसा महत्व प्रतिपेदि मनुष्य पशु पक्षी तथा दूसरे जो चराचर प्राणी है वे सब तपस्या में ही तत्पर रहते हैं तपस्या से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है इसी प्रकार देवताओं ने भी तपस्या से ही महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया है इमानिष्ट विभागानी फला तपस सदा तपसा शक्यतेम देव अभिश्चयान ये जो भिन्न भिन्न अभीष्ट फल कहे गए हैं वे सब सदा तपस्या से ही सुलभ होते हैं तपस्या से निश्चय ही देवत्व भी प्राप्त किया जा सकता है ये श्री महाभारत शांति परवड़ ही आपद्धर्म परवड़ी ही तप प्रशंसायाम एकष्ट अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद पर्व में तपस्या की प्रशंसा विषय एक सौ इकसठवा अध्याय पूरा हुआ